महाभारत शांति पर्व पंचाधिक पंचाधिकमोध्याय क्षर अक्षर एवं प्रकृति पुरुष के विषय में राजा जनक की शंका और उसका वशिष्ठ जी द्वारा उत्तर जनक उवाच अक्षराक्षरेश्बंध इषुंसोगापे भगवन्बंधस्वुच्य राजा जनक ने कहा भगवान क्षर और अक्षर प्रकृति और पुरुष दोनों का यह संबंध वैसा ही माना जाता है जैसा कि नारी और पुरुष का दाम्पत्य संबंध बताया जाता है ऋतेतु पुरुषम देह स्त्री गर्भम धारुतः ऋत स्त्री हम न पुरुष और निवर्त तथा इस जगत में न तो पुरुष के बिना स्त्री गर्भ धारण कर सकती है और न स्त्री के बिना कोई पुरुष ही किसी शरीर को उत्पन्न कर सकता है अन्योन्य भी संबंध अन्योन्य गुण संशयातन एवं सर्वास योनि दोनों के पारस्परिक संबंध से एक दूसरे के गुणों का आश्रय लेकर ही किसी शरीर का निर्माण होता है प्राय सभी योनियों में ऐसी ही स्थिति है रत्यर्थम रे संबंधन गुण संशय जात ऋतौ निवर्त तूपक्षा दर्शन ये गुण पुरश से हे चतृगुणास्थ स्नाज्जा चीम पितृत तो गुणा जब स्त्री ऋतुमती होती है उस समय रति के लिए पुरुष के साथ उसका संबंध होने से दोनों के गुणों का मिश्रण होने पर शरीर की उत्पत्ति होती है शरीर में पुरुष अर्थात पिता के जो गुण हैं तथा माता के जो गुण हैं उन्हें मैं दृष्टांत के तौर पर बता रहा हूँ हड्डी स्नायु और मज्जा इन्हें मैं पिता से प्राप्त हुए गुण समझता हूँ तथा त्वचा मांस और रक्त ये माता से पैदा हुए गुण हैं ऐसा मैंने सुना है विश्रेष्ठ यही बात वेद और शास्त्र में भी पढ़ी जाती है प्रणाम प्रमाणम वेदोक्त शास्त्रोक्त य पट्य वेदशास्त्रद्व चय प्रमाणम तत् सनातनम वेदों में जो प्रमाण बताया गया है तथा तो शास्त्र में कहे हुए जिस प्रमाण को पढ़ा और सुना जाता है वह सब ठीक है क्योंकि वेद और शास्त्र दोनों ही सनातन प्रमाण है अन्योन्य गुण संधान अन्योन्य गुण संशयात एवं एवं सम्बन्धो नित्य प्रकृति पुरुषों पशा भगवत मोक्ष धर्मो न भगवान इस प्रकार प्रकृति और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के गुणों को आच्छादित करके एक दूसरे के गुणों का आश्रय लेते हुए सृष्टि करते हैं इस तरह मैं इन दोनों को सदा एक दूसरे से संबंध देखता हूँ अतः पुरुष के लिए मोक्ष धर्म की सिद्धि असंभव जान पड़ती है पुरुष प्रकृति की जड़ता के आच्छादित करके उसके दुख का आश्रय लेता है तथा प्रकृति पुरुष के आनंद गुण को आच्छादित करके उसके चैतन्य गुण का आश्रय लेती है तात्पर्य कि प्रकृति के सहयोग से पुरुष आनंद से वंचित हो दुख का भागी होता है और प्रकृति पुरुष के संग से अपनी जड़ता को भुलाकर चेतन की भांति कार्य करने लगती है अथवा अनंतरकृत किंचित चक्षु तत्व प्रत्यक्षो यथ सर्वदा अथवा पुरुष के मोक्ष का साक्षात्कार कराने वाला कोई दृष्टांत हो तो आप उसे बताइए और मुझे ठीक ठीक समझा दीजिए क्योंकि आपको सदा सब कुछ प्रत्यक्ष है मोक्ष कामा व्यय चापे का देह अजरम नृत्यम अतिद्रियम अनश्वरम मैं भी मोक्ष की अभिलाषा रखता हूँ और उस परम पद को पाना चाहता हूँ जो निर्विकार निराकार अजर अमर नित्य और इंद्रियातीत है तथा तो जिसे प्राप्त हुए पुरुष का कोई शासक नहीं रहता वशिष्ठवाचा यदुक्त भवता वेद शास्त्र निदर्शन एवं यथा चेतन निगृहणती भवान वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुमने वेद और शास्त्रों के दृष्टांत देकर यह जो कुछ कहा है वह ठीक है तुम जैसा समझते हो वैसी ही बात है धारते ही तया ग्रंथ उभर वेद शास्त्रो हम नंथस तत्व यथा तत्व नरेश्वर नरेश्वर इसमें संदेह नहीं कि वेद शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वह सब तुम्हें याद है परंतु ग्रंथ के यथार्थ तत्व का तुम्हें ठीक ठीक थी ज्ञान नहीं है यो ही वेदे शास्त्रे च्रंथ धारण तत्पर न च्रंथार्थ तत्व तस् वृथा जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को तो याद रखने में तत्पर है किंतु उनके यथार्थ तत्व को नहीं समझता उसका याद रखना व्यर्थ है भारम स वहते ग्रंथस्य न वेत यस्तो ग्रंथार्थ तत्व नाश्य ग्रंथागमो वृथान जो ग्रंथ के अर्थ को नहीं समझता वह केवल रटकर मानो उन ग्रंथों का बोझ ढोता है परंतु जो ग्रंथ के अर्थ का तत्व समझता है उसके लिए उस ग्रंथ का अध्ययन व्यर्थ नहीं है ग्रंथस्य अर्थस्य पृष्ठ दृशो वक्त अर्ति यहां अनादर्थ तस्ंदती ऐसा पुरुष पूछने पर तत्वपूर्वक ग्रंथ के अर्थ को जैसा समझता है वैसा दूसरों को भी बता सकता है न संसस्तो कथये ग्रंथार्थ स्थूल बुद्धिमान स कथम मंदभ विज्ञानो ग्रंथम वक्षति निर्णयान जो स्थूल एवं बुद्धि से युक्त होने के कारण विद्वानों की सभा में शास्त्र ग्रंथ का अर्थ नहीं बता सकता वह निर्णय पूर्वक उस ग्रंथ का तात्पर्य कैसे कह सकता है निर्णय चाप छिद्रात्मा न तम वक्षति तत्वत सोपहासात्मता में जिसका चित्त शास्त्र ज्ञान से शून्य है वह ग्रंथ के तात्पर्य का ठीक ठीक निर्णय कर ही नहीं सकता यदि वह कुछ कहता है तो मनस्वी होने पर भी लोगों के उपहास का पात्र बनता है तस्माज इंद्र यथे तदनु दृश्यते ही या था तथ्यन सांख्यु योगेशु इसलिए राजेंद्र सांख्य और योग के ज्ञाता महात्मा पुरुषों के मत में मोक्ष का जैसा स्वरूप देखा जाता है उसे मैं तुम्हें यथार्थ रूप से बताता हूँ सुनो जदव योगा पश्य सांख्य तद अनुगम्य ते सांख्यम च योगम च य पश्यत सब बुद्धिमान योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं सांख्यविद्या विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं जो सा और योग को फल की दृष्टि से एक समझता है वही बुद्धिमान है तं तुम मुझसे कह चुके हो कि शरीर में जो त्वचा मांस रुधिर मेहधा वित्त, मज्जा स्नायु और इंद्रिय समुदाय है वे सब माता पिता के संबंध से प्रकट हुए हैं द्रव्याद्रव्य से निवृत्ति इंद्रिया देहादेह होती बीजाद बीजम तथई बचा जैसे बीज से बीज की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार द्रव्य से द्रव्य इंद्रिय से इंद्रिय तथा देह से देह की प्राप्ति होती है निरिंद्रिय बीज निर्द्रव्यप्यदेहीन कथम गुणा भविष्य महात्मनः परंतु परमात्मा तो इंद्रिय बीज द्रव्य और देह से रहित तथा निर्गुण हैं अतः उसमें गुण कैसे हो सकते हैं गुण गुणेश जायते तथव निवसंति एवं गुणा प्रकृतितो तो जायते निवसंति जैसे आकाश आदि गुण सत्व आदि गुणों से उत्पन्न होते और उन्हीं में लीन हो जाते हैं उसी प्रकार सत्व रज तम ये तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होते और उसी में लीन होते हैं धिर्मेद पिता मज्जा प्राकृतानि वहि राजन तुम यह जान लो कि त्वचा किचा पित्त मज्जा अस्थि और स्नायु ये आठो वस्तुएं वीर से उत्पन्न हुए हैं इसलिए प्राकृत हैं पुमा पुमा से प्राकृत स्वतम न व उपमान सलिंगित्य विधीय पुरुष और प्रकृति ये दो तत्व हैं इनके स्वरूप को व्यक्त करने वाले जो तीन प्रकार के सात्विक रजस और तामस चिन्ह हैं वे सब प्राकृत माने गए हैं परंतु जो लिंगी अर्थात इन सब का आधार आत्मा है वह न पुरुष कहा जाता है और न प्रकृति ही वह इन दोनों से विलक्षण है अलिंगान प्रकृति लिंग रूपाल सा पुष्प फल ऋतु मूर्त तथा जैसे फूलों और फलों द्वारा सदा निराकार ऋतुओं का अनुमान हो जाता है उसी प्रकार निराकार पुरुष का सहयोग पाकर अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए जो महत्त्व आदि लिंग हैं उन्हीं के द्वारा प्रकृति अनुमान का विषय होती है एवं इसी प्रकार लिंग से भिन्न जो शुद्ध चेतन रूप आत्मा है वह भी अनुपमान से बोध का विषय होता है अर्थात जैसे दृश्य को प्रकाशित करने के कारण सूर्य दृश्य से भिन्न है उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा भी ज्ञेय वस्तुओं को प्रकाशित करने के कारण उनसे भिन्न सत्ता रखता है तात वही पचीसवा तत्व है जो सभी लिंगों में नियत रूप से व्याप्त है अनादि अनादिधनोन सर्वदर्शी निरा केवलम स्वाभिमानी गुणेश गुण उच्यते आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित अनंत सबका दृष्टा और निर्विकार है वह आदि गुणों में केवल अभिमान करने के कारण ही गुण स्वरूप कहलाता है गुणा गुणवत सन्तेन्द्रगुण से कूत गुणा तस्मा जानते ये जुना गुणदर्शिन ये स गुणता प्राकृतान अभी मनते तदा स गुण तो गुणवान में ही रहते हैं निर्गुण आत्मा में गुण कैसे रह सकते हैं अतः गुणों के स्वरूप को जानने वाले विद्वान पुरुषों का यही सिद्धांत है कि जब जीवात्मा इन गुणों को प्रकृति का कार्य मानकर उनमें अपनेपन का अभिमान त्याग देता है उस समय वह देह आदि में आत्मबुद्धि का परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार करता है यददबु परं प्राहुसख्याश बुद्यम महाप्राज्यं अबुद्ध पिरीवर्जनाबुथ्यक्त सगुण प्राहुरीश्वर निर्गुण चेस्वर निधिष्ठा तारमेच च गुणा चंबु सांख्य योगे च कुशलां बुध्यंते परम शिण सांख्य और योग के संपूर्ण विद्वान जिसको बुद्धि से परे बताते हैं जो परम ज्ञान संपन्न है अहंकार आदि जड़ तत्वों का परित्याग अर्थात बाध कर देने पर शेष रहे हुए चिन्मय तत्व के रूप में जिसका बोध होता है जो अज्ञात अव्य अव्यक्त सगुण ईश्वर निर्गुण ईश्वर नित्य और अधिष्ठाता कहा गया है वह परमात्मा ही प्रकृति और उसके गुणों अर्थात 24 तत्वों की अपेक्षा पच्चीसवा तत्व है ऐसा सांख्य और योग में कुशल तथा परम तत्व की खोज करने वाले विद्वान पुरुष समझते हैं यदा प्रबुद्धाजभ्यप्तम अवस्था जन्म भिव बुद्ध्यम प्रबुध्यंती गमयती समा जिस समय बाल्य यौवन और वृद्धावस्था अथवा जन्म-मरण से भयभीत हुए विवेकी पुरुष चेतन स्वरूप अव्यक्त परमात्मा के तत्व को ठीक ठीक समझ लेते हैं उस समय उन्हें परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है एकदर्शनम संय असमय निदर्शनम बुद्धमान प्रबुद्धा पृथक प्रतक पृथक रिंदम शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश ज्ञानी पुरुषों का यह ज्ञान युक्ति युक्त होने के कारण उत्तम और अज्ञानियों की धारणा से पृथक है इसके विपरीत अज्ञानी पुरुषों का जो अप्रामाणिक ज्ञान है वह युक्त युक्त न होने के कारण ठीक नहीं है यह पूर्वोक सम्यक ज्ञान से पृथक है परस्पर ऋण ही तदुक्तम एकत्व अक्षरम प्राहुल नाना क्षर मुच्यते क्षर और अक्षर के तत्व का प्रतिपादन करने वाला यह दर्शन मैंने तुम्हें बताया है क्षर और अक्षर में परस्पर क्या अंतर है इसे इस प्रकार समझो सदा एक रूप में रहने वाले परमात्म तत्व को अक्षर बताया गया है और नाना रूपों में प्रतीत होने वाला यह प्राकृत प्रपंच क्षर कहलाता है पंचविशतिष्ठों सदा सम्यक पर प्रवर्तते एक दर्शनम चास्त्व चाप्यदर्शनम जब यह पुरुष पच्चीसवें तत्वस्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाता है तब उसकी स्थिति उत्तम बताई जाती है वह ठीक बर्ताव करता है ऐसा माना जाता है एकत्व का बोध ही ज्ञान है और नानात्व का बोध ही अज्ञान है तत्वन जोरेतृगे निदर्शन पंचवशति सर्गम तो तत्वनीषिण नि पंचवश से परमाहुर्दर्शन सर्गस् वर्ग तत्व तत्वासनातन तत्व क्षर और निर निस्तत्व अक्षर का यह पृथक पृथक लक्षण समझना चाहिए कुछ मनीषी पुरुष 25 तत्वों को ही तत्व कहते हैं परंतु दूसरे विद्वानों ने 24 जड़ तत्वों को तो तत्व कहा है और 25वें चेतन परमात्मा को निस्तत्व अर्थात तत्व से भिन्न बताया है यह चैतन्य ही परमात्मा का लक्षण है महत आदि जो विकार है वे क्षर तत्व है और परम पुरुष परमात्मा उन क्षर तत्वों से भिन्न उनका सनातन आधार है महाभारत शांति पर्वणी मोक्ष धर्म पर्वणी वशिष्ठ कराल जनक संवाद पंचाधिकमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में वशिष्ठ जनक संवाद विषयक तीन सौ पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ